विनय रंग स्तुति दीन उद्धरण उधरण रघुवर्य करुणान शमन संताप पापहारी विमल विज्ञान विग्रह अनुग्रह रूप भूपवर विबु नर्मद संसार कातर यति घोर गंभीर घन गहन तरुकर्म संकुल मुरारी कुलविपुल सनावल्लिखर कंटकाकुलबिड विट पाट विभदचित वृत्तिगग निध आमिष आहारी अखिल खल निपुण छल छिद्र निखत सदा जीव जन पथिक मन खेद कारी क्रोध करी मत मृगराज कंदर्प मद दर्प बृक भालुअ्रकर्मा रूप महिषमत्सर क्रूरलोभ शूकर फेल दम्भ मारधर्मा कपटमर्कट विकट व्याघ्र पाखंड मुख दुखद मृगब्रात उत्पात करता हृदय अवलोक शोक शरणागत पाई मं पा विश्वरता प्रबल अहंकार दुर्घट महीधर महाबोह गिरगुहा निवृणाधकार चित्त वेताल मनुजाद मन प्रेत गणग भोगिक विकार विषय सुखलाल सादिखलझिल्लू तत्र आक्षिप्त तव भी समानाथ अंध मह मंद व्याजगावगाहपा पाप जलंपूर दुष्प्रेक्ष दुष्ठपारा मगर छर्गो नक्र चक्राकुला कूलशुभ अशुभ दुख तीव्रधारा सकल संघट पोच शोचवशदादात तुलसी विसम ग्रहणग्रहस्थि रघुवंश भूषण कृपाकर कठिन काल विकरसत्र हे श्रीराम जी आप दिनों का उद्धार करने वाले रघुकुल में श्रेष्ठ करुणा के स्थान संताप का नाश करने वाले और पापों के समूह के हरने वाले हैं आप निर्विकार विज्ञान स्वरूप कृपा मूर्ति राजाओं में शिरोमणि देवताओं को सुख देने वाले तथा खर नामक दैत्य के शत्रु हैं हे मुरारे यह संसार रूपी वन बड़ा ही भयानक और गहरा है इसमें कर्म रूपे वृक्ष बड़ी ही सघनता से लगे हैं वासना रूपी लताएं लिपट रही हैं और व्याकुलता रूपी अनेक पैने हैं। इस प्रकार यह सघन वृक्ष समूहों का महाघोर वन है इस वन में चित्त की जो अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं सो मांसाहारी बाज उल्लू काक बगुले और गिद्ध आदि पक्षियों का समूह है ये सभी बड़े दुष्ट और छल करने में निपुण हैं। कोई छिद्र देखते ही यह जीव रूपी यात्रियों यांत्र, के मन को सदा दुख दिया करते हैं इस संसार वन में क्रोध रूपी मतवाला हाथी काम रूपी सिंह मद रूपी भेड़िया और गर्व रूपी रीछ हैं ये सभी बड़े निर्दय हैं इनके सिवा यहाँ मत्सर रूपी क्रूर भैसा लोभ रूपी सूकर छलरूपी घीदड़ और दम्भ रूपी बिलाव भी है यहाँ कपट रूपी विकट बंदर और पाखंड रूपी बाघ है जो संत रूपी मृगों को सदा दुख दिया करते और उपद्रव मचाया करते हैं हे विश्वम हृदय में यह शोक देखकर मैं आपकी शरण आया हूँ हे नाथ आप मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए इस संसार मन में इन जीव जंतुओं से बच जाने पर भी आगे और विपद है अहंकार रूपी बड़ा विशाल पर्वत है जो सहज में लाघा नहीं जा सकता इस पर्वत में महामोह रूपी गुफा है जिसके अंदर घना अंधकार है यहाँ रूपी बेताल मन रूपी मनुष्य भक्षक राक्षस रोग रूपी भूत प्रेतगण और भोग विलास रूपी बिच्छुओं का जहर फैला हुआ है यहाँ विषय सुख की लालसा रूपी मक्खियाँ और मच्छर है दुष्ट मनुष्य रूपी झुल्ली है और हे स्वामी रूप रस रसगंध शब्द, शब्द स्पर्श विषय रूपी सर्प है हे नाथ आपकी कठिन माया ने मुझ मूर्ख को यहाँ लाकर पटक दिया है हे गरुणगामी मैं तो अंधा हूँ अर्थात ज्ञान नेत्र नेत्रहीन हूँ इस संसार वन में बहने वाली वासना रूपी भव नदी बड़ी ही भयंकर और अथाह है जिसमें पाप रूपी जल भरा हुआ है जिसकी ओर देखना सहज नहीं इसका पार करना बहुत ही कठिन है क्योंकि यह अपार है इसमें काम क्रोध लोभ मोह मग मत्सर रूपी छह मगर है इंद्र रूपी घड़ियाल और भंवर भरे पड़े हैं शुभ अशुभ कर्म रूपी इनके दो तीर हैं इसमें दुखों की तीव्र धारा बह रही है हे रघुवंश भूषण इन सब नीचों के दल ने मुझे पकड़ रखा है यह आपका दास तुलसी तदा चिंता के वश रहता है इस कराल कलिकाल के भय से डरे हुए मुझको आप कृपा करके बचाइए